महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व अष्टमोध्याय द्रोणाचार्य के पराक्रम और वध का संक्षिप्त समाचार संजय उवाच तथा द्रोणम अभिघंत शाश्वत सूतरथद्विपान व्यथिता पांडवा दृष्टान तैनम पर्यवयन संजय कहते हैं महाराज द्रोणाचार्य को इस प्रकार घोड़े सारथी, रथ और हाथियों का संहार करते देखकर भी व्यथित हुए पांडव सैनिक उन्हें रोक न सके तथो युधिष्ठिरो राजा धृष्टदुम्न धनंजय अब्रवी सर्वतो यत्त कुंभयो निवार्यता तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्ट और अर्जुन से कहा वीरों मेरे सैनिकों को सब ओर से प्रयत्नशील होकर द्रोणाचार्य को रोकना चाहिए तत्र अर्जुन स्थानुगह प्रत्यगृहण तथा सर्वे समापे दुर्महारथ यह सुनकर वहाँ अर्जुन और सेवकों सहित धृष्ट दुम्न ने द्रोणाचार्य को रोका फिर तो सभी महारथी उन पर टूट पड़े केकया के भीमसेन सौभभद्रोथ घटोत्क युधिष्ठिरोम स्रुपदस्या द्रौपदीयाच संघिष्टाधृष्टकेक चेकिन सेक्रुद्धो युयुष्त महारथान्य पार्थिव राजन पांडवस्यायिन कुलवीरानी चक्र राजकुमार भी अभिमन्यु नकुल सहदेव सैनिक नकुल्रुपद के सभी पुत्र हर्ष और उत्साह में भरे हुए द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टकेतु सात्यकी कुपित केकितान और महारथी युधिषु ये तथा और भी जो भूमिपाल पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अनुयायी थे वे सब अपने कुल और पराक्रम के अनुकूल अनेक प्रकार के कार्य करने लगे। पांडव पाद ऋण व्यावृत्य चक्षार्वाजो उस ऋण क्षेत्र में पांडवों द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सेना की ओर द्रोणाचार्य ने क्रोधपूर्वक आंखें फाड़ फाड़ कर देखा स तिब्रम को पास रथे समर दुर्जय व्यथम पांडवाण अभ्राणी व सदागति जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार रथ पर बैठे हुए रणदुर्जय वीर द्रोणाचार्य प्रचंड कोप धारण करके पांडव सेना का संहार करने लगे रथान स्वानी धावणी चारो उन्मत्त व्रोणो वृद्धो तरुणो यथा वे बूढ़े होकर भी जवान के समान फूलतेले थे द्रोणाचार्य उन्मत्त की भाती युद्धस्थल में धरो उधर चारों विचरते और, और रथों घोड़ों पैदल मनुष्यों तथा हाथियों पर धावा करते थे तस्य शोणित दिग्धांग आह श्रोणास्ते आजन ए आजन विंता ध्रुवम जय उनके घोड़े स्वभावत लाल रंग के थे उस पर भी उनके सारे अंग खून से लतपथ होने के कारण वे और भी लाल दिखाई देते थे उनका वेग वायु के समान तीब्र था राजन उन घोड़ों की नस्ल अच्छी थी और वे बिना विश्राम किए निरंतर दौड़ लगाते रहते थे तमतकम इव क्रुद्धम आपतन यत व्रत दृष्टि सम्प्राद्रवन्योधा पांडवस्थ तत नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य को क्रोध में भरे हुए काल के समान आते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर के सारे सैनिक इधर उधर भाग चले द्रवताम भीम पुनरावर्तताम पश्यता चासे शब्द परम वे कभी भागते कभी पुनः लौटते और कभी चुपचाप खड़े होकर युद्ध देखते थे इस प्रकार की हलचल में पड़े हुए उन योद्धाओं का अत्यंत दारुण भयंकर कोलाहल चारों ओर गूंज उठा सुरानाम द्यावा और सर्वतः का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला था वह वा आकाश और पृथ्वी के बीच में सब और व्याप्त हो गया तथ पुनरपि द्रोणो नाम विश्रावन युधि अको किरण छर सतरा तब द्रोणाचार्य ने पुनः रणभूमि में अपना नाम चुना सुना सुनाकर शत्रुओं पर सैकड़ो बाणों की वर्षा करते हुए अपने भयंकर स्वरूप स्वरूप को प्रकट किया स तथा तेवनी केशव पाण्डुपुत्रच मारि स काल द्रोण सबिरो बली आर्य बलवान बलवानोणाचार्य बृद्ध होकर भी तरुण के समान फूर्ति दिखाते हुए पांडुपुत्र के, के समान विचरने लगे न सुभूषणान कृषान रथोपस्थान उद उदक्रोशन महारथान वे युद्धों के मस्तकों और आभूषणों से भूषित भयंकर भुजाओं को भी काट कर रथ की बैठकों को सुनी कर देते और महारथियों की ओर देख धारते थे। सीता प्रभो इनके हर्ष पूर्वक किए हुए सिंहनाद अथवा बाणों के वेग से उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा सर्दी से पीड़ित हुई गायों की भांति थरथर थर कापने लगे द्रोणस्य रथ घोषेण मौर्वी निष्पेषण शब्द समभवन महान द्रोणाचार्य के रथ की घरघराहट प्रत्यंचा को दबा दबा कर खींचने के शब्द और धनुष की टंकार से आकाश में महान कोलाहल होने लगा द्रोणाचार्य के धनुष से सहस्रो बाण निकलकर संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों पर बड़े वेग से गिरने लगे अस्त्र ज्वलित पांडव ऐसा द्रोणाचार्य के धनुष का वेग महान था उन्होंने अस्त्रों द्वारा आग से प्रज्वलित कर दी थी पांडव और पंचाल सैनिक उनके पास पहुंचकर उन्हें रोकने की चेष्टा करने लगे साधनम् कर दमाम द्रोणाचार्य ने हाथी घोड़े और पैदलों सहित उन समस्त योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया और थोड़ी ही देर में भूतल पर रक्त की कीच मचा दी तन्मता परमास्त्राणी सततमता दिक्षु निक्षु अदृश्यतः द्रोणाचार्य निरंतर बाणों की वर्षा और उत्तम अस्त्रों का विस्तार करके संपूर्ण दिशाओं में बाणों का जाल जालसा दिया जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था पदा तेरथा स्वे सुवरण सु चर्व तस् विद्युत पैदल सैनिकों रथियों घुड़सवारों तथा हाथी सवारों में सब ओर विचरता हुआ उनका ध्वज बादलों में विद्युत सा दृष्टि गोचर हो रहा था सके प्रवरास्य पंच पंचाल सरि प्रमथ्य युधिष्ठिरा सत् द्रोड़ो भया मुक बाण पांचों श्रेष्ठ के के राजकुमारों तथा राज पांचालुपद को अपने बाणों से मत कर उदार हृदय वाले द्रोणाचार्य ने हाथों में धनुष लेकर युधिष्ठिर की सेना पर आक्रमण किया तम भीम सेन स् धनजयच स्नेपता द्रुपदात्मज काशी पते न यदि भीमसेन अर्जुन सात की धृष्टुम्न सभ्य कुमार काशीराज तथा शिवि गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे तेषा शरा दूर शरण भूमा बदस्यंत विवर्तमान संयति मोघवेगा दीपे नदी नाम का इन सब के बाढ़ द्रोणाचार्य के सहायकों द्वारा छिन्न भिन्न एवं निष्फल हो युद्ध स्थल में धरती पर लौटते दिखाई देने लगे मानो नदियों के द्वीप में ढेर के ढेर काश अथवा सरकंडे काटकर बिछा दिए गए हों तेसा मथ द्रोण धनुमुक्ता पतृण काम चल द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय विचित्र पंखों से युक्त बाण हाथी घोड़े और युकों के शरीरों को छेद कर धरती में घुस गए उस समय उनके पंख रक्त से रंग गये थे सा योध संघय चरथय चोम तरय विभिन्न गजवाजभिश्च प्रक्षाद्यमाना प्रतिव समाम काल में गयी जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा से आकाश आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार वहाँ बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हुए योद्धाओं के समूहों रथों हाथियों और घोड़ों से सारी रणभूमि पट गई थी जुन वाहिनी संभद्रकाशराज तव भूतिका सातिकी भीमसेन और अर्जुन जिसमें सेनापति थे तथा जिसके भीतर अभिमन्यु द्रुपद एवं काशीराज जैसी योद्धा मौजूद थे उस सेना को तथा अन्यान्य महावीरों को भी द्रोणाचार्य ने सम्रांगण में रौद डाला क्योंकि वे आपके पुत्रों को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना चाहते थे महात्मा प्रताप प्यो कालिव काल सूर्यो दोड़ो गर्गमितो हिराजन राजन, राजन कौरवेंद्र युद्ध स्थल में ये तथा और भी बहुत से विरोचित कर्म करके महात्मा द्रोणाचार्य प्रणय काल के सूर्य की भांति संपूर्ण लोकों को तपाकर कर यहाँ से स्वर्ग में चले गए एवं रुक्मथ शूरो पांडवा नाम रण योधान पार्षते नाति इस प्रकार सुवर्ण में रथ वाले सूर्य द्रोणाचार्य रण में पांडव पक्ष के लाखों योद्धाओं का संघार करके अंत में दृष्ट धृष्ट के द्वारा मार गिराए गए सुराणाम अच्छा मान पश्चाद परमा गति धैर्यशाली द्रोणाचार्य ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूर्यों की एक अक्ष से भी अधिक सेना का संहार करके पीछे स्वयं भी परम गति प्राप्त कर ली सह पांडवी क्रूर कर्म भी हथो रुक्म रथो राजन कृ कर्म सुदुष्कर राजन सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके अंत में पांडवों सहित अमंगलकारी क्रूर कर्मा पांचालों के हाथ से मारे गए तथो निनादो भूतानाम आकाश समझा सैन्यनाम चतो राजनाचार्य निहते युधी नरेश्वर युद्धस्थल में आचार्य द्रोण के मारे जाने पर आकाश में स्थित अदृश्य भूतों का तथा कौरव सैनिकों का आर्तना सुनाई देने लगा धराम भ उस समय स्वर्गलोक भूलोक अंतरिक्ष लोक दिशाओं तथा विदिशाओं को भी प्रतिध्वनित करता हुआ समस्त प्राणियों का अहोधिकार है यह शब्द वहां जोर जोर से गूंजने लगा देवता पितरश्च पूर्वे ये चासे बाधवा दृशत त्र भार्वाज देवता पितर तथा जो इनके पूर्ववर्ती भाई बंधु थे उन्होंने भी वहां भरद्वाज नंदन महारथी द्रोणाचार्य को मारा गया देखा पांडवास्तु जयं लब्हाँनाद्रे सिंहनादे न महता समेधरी पांडव विजय पाकर सिंहनाद करने लगे उनके उस महान सिंहनाद से पृथ्वी काप उठी इति श्री महाभारत द्रोण परवड़ी द्रोणाभिषेक परवड़ी द्रोण वध श्रवण श्रवण अष्टमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण वध श्रवण विषयक आठवां अध्याय पूरा हुआ